दया परिवार के सहयोग से गीता चिंतन माला कार्यक्रम प्रेम प्रयास में चल रहा है इसे विशेष कार्यक्रम श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः सत्र में षोडश अध्याय के सप्तम श्लोक तक हो गए हैं अभी अष्टम श्लोक चलेगा सोलह में अय में दैव दैवी संपद संपत संपद विभाग दैवी संपद कहने के बाद आसुरी संपद भगवान कहते हैं उसका वर्जन आय त्याग करने के लिए क्योंकि दैवी संपद विमोक्ष आयो आसुरी संपद बंधने के लिए इसलिए अब ये आश्री संपद पह कहते हैं वो त्या, करने के लिए पहले तो बता दिया ये अध्याय समाप्ति तो कहेंगे उसका परिवर्जन प्यार करने के लिए जो आश्रय संपद युक्त लोग हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों नहीं जानते पुरुषार्थ साधन कर्तव्य में प्रवृत्ति और अनर्थ तो हेतु हिंसा आदि से निवृत्ति निषिद्ध कर्म से निवृत्ति ये ठीक नहीं जानते हैं आसुरी संपद वाले और केवल प्रभुति नहीं जानते ये बात नहीं पुरुषार्थ के साधन है जो शौच आदि भी नहीं जानते शौच शुद्धि आचार सत्य उनमें ही नहीं शौच शुद्धि शिष्टाचार और सत्य जो कि आवश्यक है परमात्मा के लिए वो नहीं है झूठ बोलने वाले कपटाचरण करने वाले अशुद्ध होते हैं किंच कहकर के आगे कहते हैं असत्य में असत्यमतिष्ठते जगदानेश्वर जगदानीश्वर अपर अपरस्परसंभूतं अपर समूत किमत कामहैतुकम काम हेतुक असत्यम के काम है जगत का मूल कारण है प्राणियों का कर्म ईश्वर तो बनाते हैं किंतु निमित्त है प्राणियों का कर्म अनाथ काल से प्राणी कर्म करते है कर्म करते भोग के लिए कुरवते कर्म भोगाय कर्म करतुच भुंजते कर्म करते हैं तो भोग के लिए कर्म करते जितने कर्म करते हैं वीत कर्म निषि कर्म वो कर्म फल फिर भोग करना पड़ता है भोग करने के लिए ईश्वर को सृष्टि करनी पड़ती है बताते हैं भगवान परमात्मा ने क्यों बनाया क्यों बनाया अपने कर्म क्या आप एक कर्म फल देंगे कर्म किया है तो कर्म का फल मिलेगा जान कर करे अनजान करे वीत कर्म करे निषिध कर्म करे कर्म फल तो भोगना होगा कर्म फल देने के लिए सृष्टि करते हैं तो ये जगत की प्रतिष्ठा है धर्माधर्म किन्तु जो आसू संपद वाले कहते क्या धर्माधर्म कोई प्रतिष्ठा हो कुछ ही नहीं और कुछ नहीं क्या जगत रह अप्रतिष्ठा प्रतिष्ठा है तो उसकी प्रतिष्ठा है धर्माधर्म कोई प्रतिष्ठा नहीं तो जगत ऐसे प्रतिष्ठा रही कोई धर्माधर्म कारण है नहीं इसके पहले जन्म था कर्म किया था पाप पुण्य हुआ था इसमें प्रमाण क्या है उख कुछ नहीं ऐसे ही जगत हुए स्वरम कोई ईश्वर जगत बनाने वाला ऐसे कौन ईश्वर किसने दिखाई तेने बड़े जगत को बनाने वाला बहुत देश घूम गए कहा जो ईश्वर को दिखाए किसने तो कहीं सर नहीं उस, कुछ जगत स्वरम और उत्पन्न हो गया जगत किसने बनाया किसने बनाया क्या ऐसे देखे पशु पशु मनुष्य आदि पुरुष स्त्री संबंध होते बच्चे हो गया और क्या जगत उत्पन्न के धर्म न धर्माधर्म कुछ है ना कोई ईश्वर है वो तो काम ही कारण है इसे इसे कहते हैं हसलो को बोलो असत्य प्रतिष्ठे जगधाणीश्वरम अपरस्पर समूतम के मन ृष्टिम्यिम्य नष्ट्रनोल्पबुद नष्ट्रपबुद्धय प्रभव प्रभव शयाय जगत हिता शा जगत हिताृष्टिव्य परमाण्य जगतो हिता ये जो दृष्टि है कोई सत्य, असत्यम जगत में कोई सत्य कुपदार कुछ ही नहीं कोई पारमार्थिक ब्रह्म कोई सत्य है ऐसा नहीं और कोई लोग हम जैसे झूठ बोलते सब लोग झूठ बोलते सत्य क्या है कोई सत्य है कुछ ही नहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं धर्माधर्म प्रतिष्ठा ही नहीं जगत ऐसे ही जगत है कोई ईश्वर ही नहीं ये जो दृष्टि बताई यही से दृष्टि को आश्रय करके अवश्य अवलंबन करके इसमें आश्रित तो होकर के नष्ट आत्मा नष्ट आत्मा ऐसा आत्मा बुद्धि नष्ट हो जाती है नष्ट स्वभाव और आगे परलोक साधन क्या करेंगे परलोक के लिए कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं कुछ है ही नहीं उनके मत में मरने के बाद गया फिर अगर हो जन्म होता है फिर आएगा, इसमें क्या प्रमाण हो ना तो पहले जन्म था ना मरने का जन्म होगा जो देह दिखता है मर गया तो समाप्त हो गया गया। ये जो करते हैं अल्प बुद्धि वाले विषय कोई चिंतन करने वाले प्रत्यक्ष जो दिखता है उसको मानते हैं, और बाकी अन्य कुछ मानते नहीं जबकि अनुमान भी है कि प्रमाण है शब्द भी प्रमाण है अनुमान प्रमाण अनुमान शब्द से प्रमाण शब्द से सौ नहीं जानते किंतु अनुमान करके पशु पक्षियों की प्रवृत्ति होती है अनुमान का प्रमाण नहीं माने जाता तो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते अब तो। किसके साथ बात करते सो कुछ कहने पर वो समझ गया तो आगे बोलते हूँ उसके मन में दुखा या मुख देखा तो नहीं अरे ऐसा नहीं मैं इस, इस प्रकार कहा कोई विश्वास नहीं करता है उसके मुख देखे यार विश्वास कर मैं देकर आया ऐसे बोलते हैं ना नहीं मुख के आकार को देखकर कर उसका संशय हुआ दुख लगा मन में क्रोध आ गया तो आपको दिखता है ना प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं दिखता है न तो संशय दिखेगा ना तो क्रोध दिखेगा ना तो दुख दिखेगा शरीर के मुख के आकृति को देखकर के अंदाज अनुमान करते हैं बहुत समय ठीक होता है क्योंकि दुख होने पर मुख कहीं छोटा काला हो जाता है दुखी होने पर क्रोध हो जाएगा तो कैसे लाल होता है अत्यधिक क्रोध होगा तो अब कमरे लगेगा सर छिपाने अब बोलेगा तो जोर जोर कर बोलेगा ये सब अनुमान से सिद्ध होता है ये तो अनुमान ये तो सामान्य विचार करने पर अब सामान्य पशु पक्षी अनुमान नहीं करते हैं। हरा हरा घास से देखा तो गाय दौड़कर आ जाती है अब लाठी लेकर देखो तो भाग जाती कुत्ते को भी कुछ उसे खिलाओ तो पास में आ गया और लाठी पत्थर उठा तो भाग गया कौवा भी वो देखते चिड़िया कुछ खिलाते तो आते हैं और कुछ पत्थर पर तो भाग जाते हैं मक्खी भी मक्खी कैसे परेशानी करते हैं, और उसको पकड़ने देखो जाओ भाग जाता है ना नहीं <laughs> मक्खी को पकड़ो परेशानी करेगा ना के मैं में आंखे में कानी में बैठता है और पकड़ने जाते कितने देर भाग जाता है क्या है अनुमान करते मुझे पकड़ लेंगे हाथ को देखकर भागता नहीं हाथ पर आकर बैठता है हम हाथ इधर लेंगे लें तो क्यों भाग जाता है उसे हाथ पर बैठता है हम इधर लें तो क्यों भाग जाते है हाथ से डरता है वो कहता है ये मुझे पकड़ेंगे मार देंगे तो अनुमान तो अनुमान भी प्रमाण पशु पक्षी प्रमाण मानते हैं और शब्द प्रमाण शब्द को प्रमाण मानते लवके शब्द सुन करके कोई कुछ कहा को संवादक कहे कुछ हुआ तो प्रमाण मानते है दुर्भाग्य है कि ये शब्द तो प्रमाण मानते है किन्न जो शास्त्र है मनुष्य के वाक्य उसको प्रमाण नहीं मानते है <laughs> मनुष्य के वाक्य प्रमाण और अभी अभी बहुत बड़े बड़े आगे आगे बढ़ने वाले शास्त्र को प्रमाण सिद्ध करते हैं। मंत्र प्रमाण है आयुर्वेद शास्त्र प्रमाण है ज्योतिष शास्त्र प्रमाण है और बाकी जन्म मरण पहले जन्म था पूर्व जन्म था इस जन्म हुआ मरने के बाद अन्य जन्म में जाता है ये भी प्रमाणित तो वहां वैज्ञानिकों को देखते दे बड़े सब आजकल कहीं कहीं देखते कोई मर गया फिर जन्म हुआ कहीं वो फिर पूर्वजन के विषय में बताता है नाम लेकर किस्थान व्यक्ति का नाम लेकर बताते हो मुझे लेकर जाओ इसे भी कहीं किसका पूर्वजन का स्मरण होता है विभिन्न प्रकार प्रामाणिक है सब शास्त्र किन्तु जो नहीं मानते है अल्पबुद्धि वाले ये मानते कुछ यही नहीं अल्पबुद्धि होने से उग्र कर्म करते क्रूर कर्म हिंसा करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं जिसको हिंसा करेंगे तो क्योंकि सातक प्रमाण मानेंगे तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र में है और सातक प्रमाण नहीं माने जन्म मरण पुनर्जन्म नहीं मानेंगे तो उग्र कर्म क्रूर कर्म हिंसा आदि करते है ऐसा करने से क्या होता है कोई धर्म नाम नामक वस्तु नहीं रहे तो जगत नहीं रसता है धर्म अधर्म दोनों है कारण और धर्म तो में जितने अधर्म हो जाए एक पाद धर्म है तो जो आप कर्म करते है क्षया जगत जगत के क्षय के लिए शत्रु है अहिता अहितवंती शत्र जगत के ऐसे प्रभुवंती ऐसे लोग होते हैं आसुर सम्पत्ति वाले श्लोक बोलो दृष्टि प्रभव ग तोिता काम आश्री दुष्फूर काम आशी दुष्फरण दंभ मन मदाता दोहाद गृही सद्ग्रहाृहीतवा सद्रहार्तंते शुचिव्रता प्रवर्तन शुचिव्रता काममासित्य आश्रित दुष्पुर दम्भ मान मदान्विता मोहाद गवर्त दुष्पुरम काम मश्रित है इच्छा विभिन्न प्रकार इच्छा ये की इच्छा इस प्रकार है जितने प्राप्त हो जाए जिसकी इच्छा करते हुए प्राप्त हो जाए तो इच्छा समाप्त तो हो जाती है। इच्छा और बढ़ जाती है दुष्पुरम पुराना नहीं है दुखे न ना पुराना जितनी इच्छा करे मिल जाए और इच्छा हो मिल जाए और इच्छा इच्छा बढ़ती है पहले लगता है इतने मिल जाए तो अब हम हो जाएगा हमारा पूरा हो जाएगा इतने मिल जाने के बाद फिर आगे दिखेता है और थोड़ा मिल जाए तो अच्छा है और थोड़ा मिल गया तो फिर आगे दिखता है इतने क्या होगा और थोड़ा हो जाए ये इच्छा बढ़ती है दुष्पुरम इसको आश्रय करके बस इच्छा करते रहते उसके कारण दम्भ मान मद अन्यता है दम्भ मान मद से युक्त अन्यता का युक्त दम्भ क्या धार्मिक नहीं अधार्मिक है किंतु अपने हम बड़े धार्मिक है क्षेत्र करना है? ये दम्भ है निषिद्ध कर्म करते किन् हम उचित कर्म करते हम जानते ये और मान क्या है पूज्य नहीं अधिक कुछ है नहीं किंतु पूज्य तो अभिन्वेश हम बहुत श्रेष्ठ है हम पूज्य सब लोग हमारे सम्मान करें और मद क्या है निकृष्ट हो होने पर भी उत्कृष्ट आरोप करके ऐसी स्थिति हो जाती जब बड़े लोगों के अवज्ञा करते मद अधिक होने पर महापुरुषों की बड़ों के गुरुजन की अवज्ञा होती है मदर से युक्त होने पर हमें क्या हुआ हम जानते हैं हम क्या कम जानते हैं? हो क्या हमसे जानते ऐसे करके जबकि महापुरुष महान के गुरुजन की पूजा गुरु सेवा करनी चाहिए सम्मान करना चाहिए मदर से युक्त होने पर किसी प्रकार से किसी कारण से अविवेक मूल है धन आदि नहीं होने पर ही मत कोई नहीं उत्कृष्ट तो आरोप करके तो ऐसे मद होता है तो मध्य महापुरुष की अवज्ञा का हेतु होता है मद दंभ मान मद से युक्त होकर मोहात ये मोह भ्रांति मोहात गृहित असद ग्रहण दंभ मान मद से युक्त हुआ मोह अभिवेक भ्रम से वो असद ग्रहण अशुभ निश्चय को ग्रहण करते है शास्त्र निश्चय शात्र प्रमाण निश्चय नहीं करते विपरीत निश्चय करते मुहात असद ग्रहण गृहित तो असद्रह अशुभ अशुभ निश्चय ग्रहण करके पवित होते हैं सूचि व्रता असुचि व्रता एक तो सूची पवित्र व्रत जिनका सूची व्रत अपवित्र उनका व्रत विपरीत व्रत वाले कोई तो सूची पवित्र होकर के पवित्र चिंतन करके सनमार्ग में शास्त्र मार्ग में चलना चाहता है ये उसके विपरीत है अपवित्र तो शास्त्री मार्ग में से कहा तो हमें से करेंगे कुछ जान करके शास्त्री से मार्ग है तो उसका विपरीत करेंगे कुछ ऐसे महत्वालय है जो शास्त्र में आया जो लोग करते हैं शिष्टालो लोगों वो उसका विपरीत करेंगे जो विपरीत हम करें विपरीत क्या हो जाएगा क्या कम ऐसे कुछ तो होते हैं आश्री संपद अधिक होने पर विपरीत मार्ग में चलते हैं वो कोई बता कोई मंगल कार्य है जब मंगल कार्य कहा होना चाहे किस प्रकार होना चाहिए वो विपरीत मार्ग में चलते चलते कहा तक पहुंच गए कोई मंगल कार्य में जाकर कोई स्मशान में करते मंगल कार्य स्मशान में करना वह मंत्र भी किस मंत्र कहा जप करना कहाँ बोलना ही होता है कोई अंत्येष्ट कर्म कोई मर गया उसमें जो कर्म किया जाता है कुछ विलक्षण कर्म वो सब व्यवहार अन्य कर्म में नहीं होता है देव पूजा यज्ञा आदि करना उसमें अंत्येष्ट कर्म करते समय कोई प्रेत मर गया उसके लिए जो मंत्र पाठ वो मंत्र यहाँ पढ़े ये आज्ञा करने के लिए देवताओं के लिए सात्विक कर्म करना है और वो कुछ कर्म है निषिद्ध और कुछ कर्म है प्रेत को मर जाने पर जो प्रेत कर्म वह शुभ कर्म है किंतु ऐसे ही जब मदस्य युक्त होते कुछ भी हम करेंगे कौन क्या करेगा कौन करेगा इस करके ये आसुर संपद का का संशय होता है हंसलोको बोलो काम आशीपूर दंब मन मदान्विता मोहाद गृहत्वा सहां चिंतायाच चिंता प्रलयाशिता प्रलयांता कामोपभग पर कामोपभोग पवदी निश्चितावदीता चिंताम परिमेयांच प्रलयं काम उपासिता कामोपभग परमा एक चिंता उपासिता चिंता करते रहते कितने चिंता करते रहते कितने चिंता अपरिमेयम उसका परिमाणा नहीं कर सकते इतनी चिंता कितने चिंता चिंता करते करते मिलता कुछ और चिंता और चिंता बस मरने तक प्रलयानता मन ने तक चिंता नहीं चिंता करते रहते उसमें ही सारा चिंता पर गो करके काम उपभोग परमा काम विषय काम्य काम, काम उपभोग सेवन करना भोग करना यही प्रधान है जीवन और क्या है कहते मनुष्य जीवन मिला क्या है भोग करो खाओ पिओ मौज करो ये मनुष्य जीवन मिला ये क्या भगवान का भजन भजन करते मंदिर जाते तीर्थ स्नान क्या मिलता है ईश्वर ईश्वर कहते कितने ईश्वर को देखा है डांडप तो सबसे मूर्खादा है भगवान ने दिया सो भोग करना चाहिए कहीं ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ ये सब क्या है सब भगवान ने बनाया ना तो भगवान ने बनाया तो क्यों नहीं खाना वो कहेंगे कहेंगे वो तो लोग निश्चित कर दिया इसको नहीं खाओ उसको नहीं खाओ वो नहीं खाओ ये नहीं पीओ खाना पीना सब करना है भोग करना बस वही वही स्रष्टा है और वो करने वाले कोई नशा करने वाले इतने मत्त हो जाते हैं कहते हम लोग के ही समझदार है हम को के भोग करने वाले ये लोग धनी लोगों से रूपया रखकर बैठे उनको क्या मालूम है मद्य पी करके कोई इतने ही सह जाते तो चलते फिरते जाकर कहीं गिर जाते हैं गिर करके शरीर क्या स्थिति होती है दूसरे दिन शरीर में कहा आगत लगा कुछ हुआ क्या क्या शब्द बोलता है फिर बाद में पता चलता है तो भी दो दिन के तो फिर पी लेगा आउट अधिक पी लेगा पी करके कहीं रास्ता में गिरता है औता है तो उसमें उसका आनंद अधिक मिलता है सामने पी लिया किसी पता नहीं चला तो क्या लाभ हुआ नहीं पीने वाले पी करके ऐसे देखें रास्ता में कहीं कहीं कैसे कैसे गिर करके भी कुछ बोलते रहते और अ परिष्कार है जो कुछ ना कुछ हो करके तो उनमें उनको अच्छा लगता है एतावत इतनी निश्चित कहते यही सब कुछ है यही परम है यही करना है यही सष्ट है क्या है कहा खाओ पीओ भोग करो शब्द विषय ग्रहण करो बास और अधिक होता एकदम तो नशा पी करके कहा क्या हो जाते है ये सब तमोगुना बढ़ता है अशुचितर बाद लगता है शास्त्र तो सुनने की इच्छा नहीं विश्वास नहीं खंडन करेंगे बस यही कुछ है भोग करना विषय भोग करना खाओ पिओ कोई कहता मर गया तो मर गया मर गया तो क्यारू सब तो मरते तो मरे जाते कम से कम खा पी कर मरू बुकारा कर क्यों मरना उपवास क्यों करना सब होते होते कुछ लोग उपवास करते तो, मूर्खाता है ना सब है कहीं में आज काल एकादशी आएगी एकादशी व्रत में कितने लोग कितने खाते है कुछ नहीं खाते कोई निर्जा दे पानी भी नहीं पीते कोई पानी पीते है किंतु तो अन्य नहीं कोई दूध पी करके केवल दूध पी करके फल खा करके फलाहार करके निवृत करते कुछ लोग कहते ये क्या हो जाता है ये सो पुरानी परमरा छोड़ो ऐसा कुछ नहीं आज जान दिन जो निशे खाद्य वो खाएंगे क्या हो जाता है इसी प्रकार आसूरी संपत्ति संपद वाले ये पहले से है रोनाधिकाल से से है ऐसा सुरत तो नया नहीं पहले से है इसलिए ये हो रहा है जो कल में ये होता रहेगा होगा इसमें आश्चर्य कुछ नहीं ये पहले से है भगवान कहते हैं ये दो प्रकार है हा इतने फल लावे ये लोग पुरुषार्थ कुछ नहीं कर पाते हैं पशु पक्षी जैसे भोग करके मर जाते हैं पाप कर्म करते तो पाप कर्म पशु पक्षी तो कम से कम पाप कर्म नहीं करते है पुण्य नहीं करते तो पाप भी नहीं करते ये तो पाप कर्म करके पाप लेकर ही जाते हैं तो बोलो चिंता मरिमेय प्रलया मुसीता कामोपभोग परमादीतिश्चिता आशा पाशते बद्धा आशा पाशतेर् बुद्धा काम क्रोध परायण काम, काम, काम, काम क्रोध परायण ईहंते काम भोगाथ ईन्ते काम भोगा मननाथ सचयान मननाथ सचयान आशाशतेर्बा काम क्रोध परायण काम भोग संचयान आशा पास सतेर बद्धा आशा कुछ इच्छा करते आशा करते मिल जाएगा ये मिल जाए वो मिल जाए कब मिलेगा ये आशा ही पास है बंधन वाले बांधने वाले जितने जितने इच्छा करते बंधन है जितने जी इच्छा बंधन करके इच्छा करते है और आशा करते कभी मिलेगा मिल जाएगा ये बंधन कितने आशा पास है सतही यही स नहीं सतही सौ सौ आशा सौ करो यही स आशा पास से बंध गई और क्या करते काम क्रोध पर ना काम में इच्छा विशेष इच्छा करते और काम नहीं मिलेगा तो थोड़े कुछ होगा तो क्रोध होगा रजोगुण का कार्य ही काम है तो क्रोध उसके साथ थोड़े से कुछ हो गया तो क्रोध हो गया काम क्रोध परायण काम क्रोध उनका आश्रय है बड़ा आश्रय जब आशा पास बंद हो गए उसमें विषय तक खींचे जाते हैं विषय कर भागते हैं तो काम करते इच्छा करते तो क्रोध होता है कभी कुछ प्रतिबंध हुआ, क्रोध हो गया, गया। वही करते हैं तो सारा जीवन करके फिर क्या करते हैं ये अंत काम भोगा अर्थन ये चेष्टा करते चेष्टा करते क्या काम में पदार्थ भोग के लिए विषय भोग के लिए दिन रात सारा जीवन भरोही करते धर्म करने के लिए पुण्य कर्म करने के लिए नहीं भोग करने के लिए प्रयास करते हैं धर्म धर्म करने के लिए तो शास्त्रीय मार्ग पर चलना पड़ेगा अब भोग करने के लिए शास्त्र क्या जिस किसी प्रकार हो अन्याय न जो भोग के लिए चाहते निश्चित कर्म करते अन्याय अर्थ संचय न अन्याय न अर्थ संचय अर्थ इकट्ठी करते धन सम्पत्ति पर धर्म का अपहरण करना परस्व अपहरण पर्वधानु का अपहरण करना ये कोई किसके घर में प्रविष्ट होकर के घर से ले लेता है कोई किसके पकड़ से ले लेता है कोई को अपने कुछ बक्सा भ्याग आदि उसको ले लेता है और जो राजस्व देवस्व ब्रह्मस्व राजस्व है सरकार को देना है राजस्व उसको नहीं देता है तो चोरी नहीं है कोई करता है बहुत बहुत ही जो टैक्स चोरी करना बहुत करते हैं राजस्व इतने देना नियम है और नहीं देना चोरी छिपा कर क्यों करते हैं अगरत है तो पहले भी राजा आलो को कर लेते थे अभी जो नियम है उसके अनुसार नहीं देते हैं बहुत और बहुत बड़े बड़े व्यवसाय करने वाले कुछ कुछ क्या कुछ मिलावट करके क्या करते है सुना है कभी ये, ये क्या है चोरी नहीं है ये कितने अन्याय होता है अन्याय ये सो आश्र संपत्त बनने पर ये होता है धन इकट्ठी करते हैं धन इकट्ठी करके फिर लेकर कितने जाते हैं मरते समय कुछ नहीं कितने करोड़ करोड़ सुनने पर वे भी समझ नहीं आते कितने कितने हजार करोड़ क्या क्या सुनना लेते हैं एक करोड़ हजार कितने हजार कितने हजार करोड़ क्या क्या संपत्ति ये सब करते हैं न्याय न्यायपूर्वक अर्थसंशयना बड़ा कठिन है कोई बताए समझदार व्यक्ति बोले जितने सौ बड़े बड़े जो बहुत धन सम्पत्ति हुई न्याय मार्ग से सब धन सम्पति इतने इकट्ठी हो गई बड़ा कठिन है कोई एक प्रतिशत मिलेगा या नहीं मिलेगा एक प्रतिशत मिल जाएगा तो ठीक मार्ग पर धन कमा लिया बड़े कठिन है यही करते रहते सारा जीवन भरण उससे क्या होता है परोसा अपहरण करेंगे पाप कमाएंगे अभी देखा जाते कहते जब पाप कर्म करने पर दुख मिलना चाहिए किंतु तो इतने पाप कर्म, कर्म करने पर बड़ा सुखी हजार हजार करोड़ चोरी करते हैं नहीं देते हैं तो भी बड़े सुख से रहते हैं कहीं कहीं कोई कोई बहुत करके कहीं कोई पकड़ा गया कोई जेल में गया नहीं तो बहुत तो नहीं पकड़ जाते बड़े सुख से रहते इतने पाप कर्म करने पर सुख से रहते तो फिर पुण्य कर्म करना क्या जोड़ते तो सब लोग कहते हम इतने पुण्य कर्म करते सतकर्म भजन करते हमको तो इतने दुख मिला अरे जो पाप कर्म करने वाले कभी मंदिर नहीं जाते व्रतोपास नहीं करते सत्संग में नहीं जाते दान धर्म नहीं करते निषिद्ध कर्म करते हम देखते हैं किंतु बड़ा सुख है धन सम्पति उनके पास बहुत है तो सबसे अच्छा क्या है जैसे करते है निषिद्ध कर्म करते चोरी करते बदमाश करते भेजाल काम करते कपटाचरण करते मंदिर आदि नहीं जाते वही अच्छा है न उनके बारे बात अनुसम बहुत ही पूछते ही बहुत लोग क्या कारण है तो, तो क्या है अभी जो भोग करते हैं जो कर्म लेकर आए इस जन्म में भोगने के लिए जिसका नाम प्रारब्ध प्रारब्ध शब्द का प्रकर्षण आरंभ हो गया फल देना इसी जन्म में भोगने के लिए कुछ तो कर्म निश्चित ले कर्म लेकर का आये सब जो पूर्व जन्म मरने के समय से ही निश्चित हो गया था कितने कर्म किस किस कर्म का फल भोगना है जितने कर्म लेकर के आए उसी कर्म का फल भोगना पड़ेगा आप पाप पुण्य दोनों लेकर के आए पाप कर्म दुख देगा पुण्य कर्म सुख देगा जितने पुण्य पाप उसको भोगना पड़ेगा अवसी जन्म में आप बहुत पाप कर्म करेंगे तो जो पुण्य लेकर के आए तो पुण्यकर्म का फल भोगना पड़ेगा भरना पड़ेगा ने पाप कर्म करे तो पुण्य कर्म लेकर के आए तो उसका फल भोगना पड़ेगा और पुण्य कर्म बहुत लेकर के ले कर आए कर्म बहुत लेकर आए इसी जन्म में बहुत पुण्य कर्म करेगी तो पाप कर्म जो लेकर के आए उस फल कौन भोग करेगा उसका भोगना पड़ेगा अभी पुण्यकर्म करेगा तो जो पाप कर्म लाया उसका फल भोग करेगा अभी पापकर्म बहुत करेगा तो जो पुण्य कर्म लेकर आया उसका फल करेगा अभी जो भोग कर रहा है जो कर्म लाया उसके फल भोग रहा है और अभी जो कर्म कर रहा है वो कर्म को लेकर करके जाएगा आगे भोग करेगा इसलिए अभी कोई पाप कर्म कर रहा है किंतु सुख से सुखते है इसका अभिप्राय क्या हुआ क्या करना पुण्य कर्म लेकर के आया अभी जो पाप कर्म कर रहा है वो पाप कर्म क्या करेगा ले करके जाएगा आगे भोग करेगा इसी प्रकार कोई पाप कर्म लेकर क्या के दुखी दुख किए दुख रहा है सत्कर्म पुण्य कर्म कर रहा है तो उसका पुण्य कर्म में व्यर्थ हो गया ना दुख तो जो लेकर आया कर्म पाप कर्म में पर फलभोगता है उसी दुखभुक्त करते पुण्यकर्म क्या भजन क्या सत्संग क्या परमात्मा का यज्ञ दान तप किया वो पुण्य लेकर के जाएगा इसलिए अभी जो भोग रहा है उसके कारण नहीं सोचना अभी हमने कर्म किया इसलिए इसका फलभोगता भुगत ऐसा नहीं अभी पुरूषार्थ करो ये से करने पर भी आपको सुख दुखो जो मिलने वाला है अपने किए हुए पाप कर्म पुण्यकर्म का फल है वो बहुत करता है है? ये, ये बात समझ नहीं तो हाँ हाँ हा, बाल को अनादि बा, के चुप कर देते हैं अनादि के चुप कर देते हैं छोड़ते नहीं चुप कर देते हैं, चुप कर देते चुप हो जाओ अनादिंग नाद ना। ऐसे का हाँ। ये, ये पहले अनादि ना। ना। की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई उसको विचार करना पड़ेगा जो अनादि है उसकी उत्पत्ति कब हुई इसका विचार हो जाएगा तो समाधान हो जाएगा। अनादि पदार्थ की उत्पत्ति कितने बार होती बताओ हुँ? एक बार भी नहीं अनादि हो तो कभी तो कभी उत्पत्ति हुई होगी ना उत्पत्ति छोड़ देते हैं? छोड़ देते नहीं अभी उसको पकड़ेंगे अभी उसको विचार करेंगे छोड़ना नहीं अभी विचार करो ना नहीं बस अभी तो अभी अभी विचार करो ना। जो अनादि कहते हैं ना अनादि पदार्थ की कभी ना कभी तो उत्पत्ति होगी हाँ बिल्कुल कितने बार उत्पत्ति हुई होगी न मैं कितने बार समझना छोड़ दो कितने बार उत्पत्ति हुई होगी अंदाजेस्टेबलो उत्पत्ति एक बार होती है एक बार किसकी उत्पत्ति एक बार होती है सादी पदार्थ की अनादि पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होते ना तो क्या समझने का है नहीं हाँ वो ही है इसलिए कहीं कहीं आये शास्त्र में उसको समझने के इच्छा प्रयास नहीं करो बस उसके निवृत्ति के लिए प्रयास करो तो भगवान ये उत्पन्न हुआ क्या? देखो अभी जो कर्म फल फलभोग करते हैं फल फलभोग करते किसी उसका कारण कर्म था कर्म था ना नहीं तो अभी क्यों सुख दुख मिलता है कारण के बिना कार्य नहीं होता है अच्छा पहले पुण्य पाप कर्म किया था किंतु पुण्य पाप कर्म कब किया को था कोई शर्र प्राप्त हुआ था ना नहीं हुआ था पहले शर्र था तो पुण्य पाप कर्म किया पहले जो शर् हुआ इसका जन्म क्यों हुआ था पुण्य पाप कर्म फल भोगने के लिए पहले पुण्य पाप कर्म कर दिया वो पाप कर्म पहले जो किया था वो पुण्य पाप कर्म कब शर कर था इसलिए किया था नही उसके पहले सर था इसके पहले कर्म क्या था उसके पहले शर्र था उसके पहले कर्म क्या था अभी <laughs> हिसाब करते जाना अच्छा है। नहीं।, नहीं नहीं बटना नहीं वो आप हिसाब करते रहो क्या लाकर बताना रात को सोना नहीं ऐसा करते करते कहीं ना कहीं एक बार तो पता चल जाएगा। कर्म क्या तो उसके पहले शरीर था देह प्राप्त तो उसके पहले कर्म था कर्म करता है कर्म था तो शरीर था शर्रत था तो कर्म क्या था उसके पहले उसके पहले उसके पहले विचार करना इस विचार से कितने तब तो विचार कर पाओ तो पता चलेगा तो कब, कब शुरू हुआ कोई तो तो ना कितने दूर की बात तो रुकना पड़ेगा ना हाँ इसलिए छोड़ना नहीं अभी उसके हिसाब करते रहना एक बड़े कार्यजन ले करो अभी कितने चलते हैं हजार सत्रह ठीक है सत्रा सत्रा। सत्रा। अभी एक एक युग चल रहा है चलो 100 साल आयु सौ साल के पहले सर्व नहीं था कर्म तो था उसके पहले कितने दिन सर प्रलय सृष्टि के पहले प्रलय था प्रलय के पहले सृ्टी थी सृट्टी के पहले प्रलय था प्रलय के पहले सृष्टि थी ये सौ साल क्या हिसाब ना जगत अभी सृष्टि उसके पहले प्रलय था प्रलय के पहले, पहले सुट्टी थी उसके पहले जगत था उसके पहले सृष्टि उसके पहले प्रलय ये हिसाब करते रहना हिसाब करने पर जो हिसाब जानना चाहता है उसको स्वयं अपने हिसाब करना पड़ेगा दूसरे कैसे बतायेगा आप अपना आप हिसाब करो कहीं कही न कहीं आपको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा नहीं मिले है? नहीं मिले। क्या, मिलना? <laughs> क्या मिलना क्या मिलना क्या मिलेगा पता नहीं चलेगा नहीं चले तो पता चल जाएगा पता चल जाएगा बिल्कुल पता क्यों नहीं चलेगा अनाज कौश्य शुरूआ पता नहीं चलेगा क्या अनाज शब्द क्या क्या था उसको जरूर अब क्या पता करना है नहीं सवाल गलत नहीं जो पता करना चाहते हैं उसको पता वो पता कर सकता है तो पता करने के लिए प्रयास करो तो आपका अपने पता चल जाएगा जो फिर सोच छोड़ सोच के सोचा हुए नहीं नहीं इसी जो करते हैं इसी कर्म का फल अभी भवन ने अभी तो ही बताया अभी जो कर्म करते इस कर्म का फल अभी नहीं होता है कहीं कहीं अत्युग्र कूर्व अत्युत्कट फलर्शन अत्युग्रपुण्य फलदर्शन त्रिवर्षेषिमासेश पक्षेत्र अति उग्र पुण्य पापान अत्यंत उग्र पुण्य कर्म किया अत्यंत उग्र पाप कर्म किया तो यही फल मिल जाता है कभी कभी तीन वर्ष में हो तीन मास में हो तीन पक्ष में होता है तीन दिन में अति उत्कट पुण्य पाप नहीं तो जो पार्ध कर्म लेकर गाये उसको भोगना पड़ेगा अभी जितने कर्म करें कि अभी उसका फल नहीं मिलता है इसको समझ लेने से समझ आ जाएगा हमको दुख क्यों मिला मैंने कुछ पाप कर्म नहीं किया क्यों दुख मिला बहुत लोग पूछते हैं उनको इतने कष्ट भोगना पड़ा कभी पाप कर्म नहीं किए थे बहुत अच्छा है क्यों भोगना पड़ा क्यों भोगना पड़ा बताओ प्रार्थक शब्द कौन से नहीं होगा क्या है पहले क्या हुआ था पाप कर्म उसको लेकर के आया था भोगने के लिए अभी पुण्यकर्म करेंगे तो भी उसका भोगना पड़ेगा न नहीं वही प्रार्थक का ही अर्थ है पहले कर्म लेकर आए भोगने के लिए Intent? जो कर्म लेकर के आया भोगने के लिए वो कर्म को भोगना पड़ेगा भोगना पड़ेगा अभी पुण्य कर्म बहुत करेगा तो भोगना पड़ेगा यही तो बताते हैं। आप पाप लेकर के आए अभी पुण्य कर्म बहुत करेंगे तो जो पाप कर्म लाए पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा क्या पड़ेगा इसी प्रकार कोई पुण्यकर्म बहुत लाया अभी बहुत पाप कर्म निशिद कर्म करता है निषिद्ध कर्म करता है जो पुण्यकर्म लेकर के आएगा उसका फल भोगना पड़ेगा नहीं ऐसे सुखी बहुत लोग सुखे किंतु पाप कर्म करते अभी जो कर्म करे वो कर्म व्यर्थ हो जाएगा ये कर्म लेकर जाएगा वो करेगा जब कुछ दुख मिलता है किसका फल है पाप, पाप कर्म का फल सुख मिलता है किसका है सब लोग कर्म का फल चाहते सुख सम्मान पूजा सब चाहते हैं किन्तु करते हैं पाप पापकर्म का फल कोई नहीं चाहता पापकर्म का फल दुख दुख साधन किंतु करते समय पापकर्मी करते हैं <coughs> पुण्य से फलम इच्छा पुण्यम ने मानव न पाप फलम इच्छा पाप कुर्य पुण्य के फल सब चाहते पुण्य फल सुख सुख साधना सम्मान पूजा ख्याति सब तो चाहते हैं पुण्यम ने पुण्यकर्म नहीं करना चाहते फल चाहते न पाप फल मंत्री पाप के फल दुख दुख साधन निंदा अपमान कोई चाहता है न पाप फल इच्छा किन्तु पापम कुरी यत्न नित्य नित्य पाप कर्म करते रहते पाप कर्म करेंगे तो उसका फल कौन भोग करेगा करने वाला भोग करेगा अभी नहीं आगे करेगा आगे किस जन्म में करेगा इसी प्रकार पुण्य पाप के फल भोग करना पड़ता है अत्युग्र पुण्य पापानम यही वह कभी, -कभी विशेष पाप होने पर यहीं उसका फल मिल जाता है कहीं कहीं विशेष होने पर बहुत नहीं कहें ऐसा होता है कोई बहुत कुछ क्रूर कर्म गया कोई किसका निर्देश किसी के कि हनन कर देता है मार देता है से ऐसे उसमें कुछ होता है सामान्य एक घटना हुई थी जैसा भी किसी प्रकार हो परमात्मा के किसी लीला में कभी कभी ऐसा हो जाता है लोगों को विश्वास हो जाएगा कि पाप पुण्य है एक ही व्यक्ति ने अभी हम देखे हम ब्राह्मण छोटा बच्चा भी है बड़े लोग अन्य जाति के लोगों को उनका प्रणाम करते थे हम पढ़ते समय हमारे साथ जो छोटे बच्चे अन्य जाति वाले थे उनके पिता लोग जब आते थे कोई ब्राह्मण लड़का है तो उसका चरणस्पर प्रणाम करते थे बच्चे को शर्म लगता था इतने तो इसके पिता है उसके बच्चे अपने साथ पढ़ते उसके पिता आए तो पिता आए तो ये ब्राह्मण कह करके उनके प्रणाम करते थे कभी देखे तो कभी देखे क्योंकि अपने उनके पिता को प्रणाम करते जान के उनके पुत्र के, के तो प्रणाम करते तो जहां इस प्रकार प्रणाम करते कभी कभी प्रसंग होने पर आपस में झगड़ा ब्राह्मण से झगड़ा नहीं करते इस शास्त्र में आया झगड़ा नहीं करते कभी कुछ हो गया ब्राह्मण देवता है चलो हम क्या करेंगे इस करके सम्मान करते इसी प्रकार ये परंपरा हमने देखी है और कुछ कभी के प्रसंग होने पर झगड़ा करने पर कोई ब्राह्मण को कभी मैं तुमको मारूंगा ऐसे शब्द भी प्रयोग नहीं करते और हाथ उठाना ऐसे करना कभी मार दिया तो चुप रह जाएंगे चाहे आप ब्राह्मण देवता बता मेरी गलत बिना गलते आपने मारा ऐसे कहेंगे किंतु वो भी हाथ उठाना ऐसे नहीं किन्तु इसी स्थिति इस समय में कभी किसी प्रकार क्या कारण हुआ मालूम नहीं कोई एक व्यक्ति वैश्य जाति से किसी ब्राह्मण को एक थापड़ लगा दिया थापड़ लगाने से जो ब्राह्मण था वो एक थापड़ के कष्ट से नहीं ये तुमने हाथ उठा करके मैं मुझे थापड़ लगाया जबकि मैं मारूंगा ये भी नहीं कहा जाता है हाथ धूर से उठाकर दिखाना भी नहीं होता है थापड़ लगाया इसी अपमान से उसके मन से इसे शब्द पूरा निकल गया मैं यदि ब्राह्मण वीरिये उत्पन्न हुआ हूं तुम्हारा एक आंख नष्ट हो जाएगा छह महीने के अंदर ऐसे बोला था उसका आंख नष्ट हो गया छह महीने के अंदर और वो व्यक्ति की जो को मैं देखा जो बोला था पहले सुना सब लोग कहते देखो ब्राह्मण को थापड़ा मारा था ब्राह्मण ने अभिशाप दिया उसका आंख नष्ट हो गया उसका नाम काशी है कौना काशी कौना काशी जो कहते उसके लड़का मेरे से बड़ा है छोटा भी है देखे दुकान देता था देखे किन्तु सुना ऐसे हुआ था करके तो ऐसे कहीं तो हुआ तो उसके मन से सौंदर्य शब्द निकल गया कहीं कहीं से होता है कोई कभी किसी कुछ आशीर्वाद अभिशाप फल दे देता है ऐसे कहीं होता है कहीं अभिशाप देते मुन सूर्य को अभिशाप देते थे कभी होता था जिनके पास साप अनुग्रह सामर्थ्य है वो होता है ये ब्राह्मण इसको कष्ट हुआ अत्यधिक कष्ट हुआ ऐसे शब्द निकल गया निकल गया तो किन्तु हुआ था किसी प्रकार हुआ था ये भगवान जाने किंतु हुआ है और लोगों को लगा कि ऐसे नहीं कर तो उसके बाद तो सामान्य लोगों में क्या होता है कि कहना अनुच्चित गलत हुआ नहीं होना चाहिए फिर तो धर्म की रक्षा परमात्मा करते कोई महापुरुष के पास जाते आशीर्वाद लेकर किस कर्म में प्रवृत्व होते बद्री केदार आदि यात्रा में जाते हैं सुना हो यात्रा में जाने वाले कभी कभी कितने बार बस गाड़ी उड़ती नष्ट होता है मर जाते कितने बार होते हैं और ऐसे प्रसंग भी कभी आता है आते समय मरते मरते बच जाते हैं तो ऐसे कभी हुआ आकर लोग कहेंगे आपके आशीर्वाद से हम बच गए ऐसे होने वाला था हमारे सामने एक दो गाड़ी गिर गई हमारी गाड़ी भी गिरने वाली थी किंतु हम बच गए। कितने ऐसे घटना ऊपर से पत्थर आता है कभी गाड़ी आगे चले गई ऐसे कितनी घटना तो है बच गए उनका था कर्म जैसे भी भगवान बचा है तो महापुरुष से महात्मा से दर्शन करे, कर आशीर्वाद लेकर गए थे वो आपके कृपा से हम बच गए इसी प्रकार कभी कभी को होता है अन्याय कोई करता है कुछ होता है तो लोग देते हैं सिक्के पाप के कारण इसके से फल होना पड़ा किन्तु वस्तुतः तो उसके जो फल भोगना पड़ता है कहीं कहीं तो पूर्व कर्म का फल है और कहीं कहीं उग्र कर्म होने से पुण्य पाप फल मिल जाता है ऐसे हो जाता है ये कर्म तो जितने प्रार्भ कर्म हुआ सुख दुख भोगने के लिए किंतु आप पाप कर्म लेकर के आए दुखा भुगत समय हो आप पुरुषार्थ करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं यही इसमें स्वातंत्र्य है यही मनुष्य जो उसके पास साधन है पुण्य हो पाप हो उसके फल तो भोगेगा भोगते भोगते भगवान का भजन करके सर्व जैसे जैसे सात आ गया ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा तो उसके पास सामर्थ्य है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है पुण्य कर्म कर सकता है कर्म करते ढेर कर्म कर लेते हैं और परमात्मा प्राप्त भी कर सकते है वो कर्म पाप कर्म जो फल लेकर गए जिसको प्रार्ध कर्म कहते हैं वो कर्म आपको सुख सुख साधन दुख दुख साधन ये सब दे देगा शरीर मिला कहाँ बुद्धिमान में ये है कुछ कुछ ऐसे अपने आप मिला जितने प्राप्त है वो तो अपने कर्म के अनुसार मिलेगा जितने प्राप्त प्राप्ति उसके अनुसार चलने पर भी परमात्मा प्राप्त कर सकता है कोई पूछा नौकरी करता है कम रुपया, हम क्या दान कर सकते हैं दान करने की इच्छा जाए जानना चाहते तो तो बताएंगे किंतु अभी उसका अभिप्राय कि तो, हमारे पास नहीं हम कि दान करना चाहे जो जिसके पास जो महीना में यदि पांच हजार कमाता है दस कमाता है वह दान कर सकता है नहीं कर सकता है हाँ दस हजार कमाने वाला एक लाख दान करिया कर, कर सकता है दस हजार दान करिया नहीं कर सकता है किंतु सौ रूपया कर सकता है एक हजार तो दे सकता है कर सकता है तो जो जिसके कोई व्यक्ति दस हजार कमाता है एक हजार दान कर दिया और कोई व्यक्ति लाख रुपया कमाता है वो भी एक सौ रूपया दे दिया एक दे दिया दस कमाने वाले एक दान किया एक लाख कमाने वाले एक दिया और वो के एक कोई एक लाख कमाने वाले सौ रुपया दिया कोई एक लाख कमाने वाले नहीं दिया अभी सौ रुपया किसका दस हजार कमाने वाले सौ रुपया दिया एक लाख कमाने वाले एक, एक हजार दिया किसका अधिक हुआ सेम दस हजार देने वाले एक सौ दिए तो और एक लाख एक हजार देने वाला सौ एक हजार दिया और एक सौ हुआ दोनों समान हो गया बराबर ना तो देखो समान हो गया ना सौ रूपया दान करना एक हजार देखाना बराबर हो गया ना आप ही कहते ना बराबर हुआ ना नहीं और ये यदि एक हजार दे और लाख वाले एक हजार दे किसका अधिक हो जाएगा दस हजार जो कमाता है एक हजार दिया तो इसका दान उसके एक से अधिक हुआ अधिक हुआ तो दान कर सकता ना नहीं अधिक दान हुआ ना नहीं अधिक हुआ इसी प्रकार से विचार करने का है कम ज्यादा कहीं हुआ वो एक सौ दिया वो एक हजार दिया तो बराबर हो और ये जो एक हजार दे दिया तो उससे दस गुना हो गया अधिक हो गया तो जितने प्राप्त है उसके अनुसार कोई कर सकता है दान केवल नहीं सत्कर्म भगवान का नाम जप करने के लिए करोड़ों ज्यादा जब कर सकता है या कम रुपया वाला जप कर सकता है किसका अधिकार अधिक जपने के सौगा बराबर है कोई जप कर सकता है कोई नहीं कर सकता है भगवान का नाम एकादशी व्रत करने के लिए जिसके पास धन बहुत है वो एकादशी व्रत कर सकता है जिसके पास कम रुपया है, एकादशी व्रत नहीं कर सकता है कोई कोई कहते बोले हमारे पास रुपया नहीं हम एकादशी व्रत क्या करेंगे आ, कोई को बोलते हमारे पास रूपया कम है हम क्या करेंगे क्यों एकादशी व्रत करने के लिए कोई जरूरी है कि बहुत घी ला करके बहुत चीज बना करके बहुत खाने पर एकादशी व्रत होगा वह हम तो रोटी दाल खाने वाले हैं एकादशी से करेंगे अर्थात उसके मतलब एकादशी व्रत करेंगे तो उसके लिए खर्च इतने ला मैं क्या एक बार एकादशी व्रत तो उपवास करना है जो लोग इतने बनाकर खाते उनके पास रुपया बहुत है वो खाने से खाते अलग बात है तुमको एकादशी व्रत करना है तो एक दिन नहीं खाकर रहना और खाना है तो कुछ ऐसी चीज खाना है चीज को बता दे क्या कह सकते तो करने वाला जो धन काम है वो क्या एकादशी बात कर सकता है और धन तो एकादशी बात नहीं कर सकता है समय नहीं उसको होता है बाकी तो समय होता है लाखों रूपया लेकर घूमने समय होता है विदेश तो जाकर घूम कराएंगे बहुत रुपया हो जाता है तो और रात को नौ बजे दस बजे जाएंगे किसी होटल में जाकर खाएंगे दस बीस हजार खर्च कराएंगे तो खुश है घर में खाए खाए थक जाते तो होटल में जाना पड़ा है खाने के लिए <laughs> क्या बोलते हैं वहां जाकर के हमारी माता अच्छा भोजन हमको खिलाती नहीं हमको थोड़ा भोजन खिला दो <laughs> मांगते भले रूपया ले लो जितने रहो ना क्या करेंगे हमारे माता पिता हमको अच्छा खिलाते नहीं थोड़ा हमको खिला दो <laughs> तो वहां जाकर कुछ खाएंगे उल्टे पालटे भी सीधा भोजन कुछ मिलेगा आकर खुश होकर दूसरे दिन कहेंगे क्या हम गए थे क्या कहेंगे डिनर कर देंगे अरे दिन कहीं छोड़कर डर जायेंगे बड़े, बड़े आदमी खा कर रुपया रूपया सोचेगा इतने रुपया दिया होटल देखा बहुत बड़े होटल है तो बुद्धिमान है ना नहीं बोला जो घर में खाया वो तो रोज खाता है क्या उसका लाभ है क्या बुद्धि क्या रुपया कमाने का क्या लाभ हुआ एक मारवाड़ी एक व्यक्ति वे, धन कमाते थे किन्तु अपने भी खर्च नहीं करेंगे कालकाटा से आए ऋषिकेश उनके लड़के लोगों को प्लेन में मना किया फिर चेन्नई के एसी में भेजेंगे एक बार मना किया ऐसे आए, उनको जीवन में ऐसे और वो लड़के लोग को प्लेन में आ गए, अब कितने खर्च हुआ बोला देखो तुम तो मैं इतने आया मैं दो दिन देर में आया आप एक दिन पहले आए आकर आपने क्या क्या हिसाब करो बताओ अरे मैं दो दिन जो ट्रेन से आया इतने जप किया और देखा मेरे पास इतने रूपया बच गया तुमने इतने रूपया खर्च कर दिया देखो मैं जो रूपया बचा अन्न क्षेत्र में जाकर बता देखा साधुओं को मांग करके रोटी लेते हैं वहां एक दिन फल बांटा एक दिन किसको बोला दही जमा करो दही दिया एक दिन दस दस रूपया दक्षिणा दिया एक दिन कुछ बिस्किट दिया के तीन चार पांच दिन तक देता रहा बोला देखो तुम दो दिन तीन दिन पहले आये क्या क्या तुम तो हिसाब बताओ मैं क्या क्या हिसाब बताता हूँ देखो रास्ता भर इतने जब किया सोचो कर और यहां कर के दिखो दिखो आ करके देखो कितने देखो वहां तो कितने लोग खुश होकर लेते हैं ये चीजें उनको मिलता नहीं तुमने खर्च बर्बाद करके आया क्या तुम्हारे पास आए देखा दो दिन में पहले आ गया अब मैं देखो स्वयं अपने लिए खर्चा नहीं करेंगे किन्तु कंजूस नहीं जितने रुपया बचा वो रुपया को दान में लगा देते है ये सत्य घटना है और वही व्यक्ति जो समाप्त मानने के लिए बताकर गए कि मेरा समय हो जाने के लिए मैं जा रहा हूं उसके पुत्री ये सब लोग है अपने अभिभा वो व्यक्ति मैंने देखा था बहुत सज्जन है ऐसे बता करके एक सर्वे समाप्त आ गई तो ऐसे लोग होते हैं तो साधु से बढ़कर के बढ़ करके खर्च बर्बाद करते कुछ लोग तो बर्बाद करके अपने को बुद्धिमान मानते किंतु वो बता दे लड़कियों को देखा तुमने रूपया बर्बाद किया उस रूपया का सदुपय करो इसी तन लगाओ वैसे वैसे वो सिखा देते वही रुपया को कितने लोग बर्बाद करे अपने बड़ा मानते वो रुपया को खर्च नहीं करेगा अपने लिए यहाँ आकर के कितने लोग कितने महात्व को मैं कुछ किया तुमने क्या किया <laughs> एक घंटा दो घंटा मैं आ गया बस बड़ा पड़ेगा हम बड़े बुद्धिमान है ना भगवान का नाम लिया न ना करके यहाँ करके क्या किया यहां भी खा करके घूम फिर करके बर्बाद किया हाँ ये स्लो बोल दो अच्छा ये हो गया ईहते काम भोग्थ हम अन्याय न अर्थसंचय करते थी तो बोलो आशा पास आशा सते रिब्धा काम क्रोध पारायण ईहते काम भोग संचयान उनका अभिप्राय क्या सोते रहते हैं ये बताते भगवान कहते हैं इदमद मैया लब इदमया लब मदं प्राप्े मनोरथम इदम प्राप्े मनोरथम इदमस्तीदमी मे इदमस्तिदमी मे भविष्यति पुनर्धन भविष्य पुनर्धन इदमया लब इदं प्राप्स मनोरथम इदमस्तीदस्ति मैं भविष्यति पुनर्धनम इधम यह द्रव्य अद्य आज मैं लब मैं मुझे मिला यह द्रव्य मुझे मिल गई गईम प्राप्त मनोरथम ये मनोरथ कामे में, में प्राप्त करूंगा जो मैं सोचता हूँ संतोष और देने वाले ये भी प्राप्त हो जाएगा इधम अस्थि ये मेरे पास है इधम भविष्यति पुनर्धनम इतने धन है और भी धन हो जाएगा इतने साल में इतने धन हो गया अगले साल इतने हो जाएगा और इतने धन बढ़ जाएगा अभी इतने मकान बनाए और एक मकान बनाऊंगा यही करूँगा विख्यात हो जाऊंगा सौ लोग कहेंगे बड़े धनी बड़े बुद्धिमान इतने धन समय हो जाएगा तो गरीब लोगों लोग मुझे देखकर सम्मान करेंगे बस बड़ा खुश है सो बोलो ईद मध्य माध नि प्राप्त मनोरथम ईदमी में भविष्य योजना मतलब नहीं नहीं योजना का क्या अर्थ है जीवन निर्वाह के लिए जीवन निर्वाह करने के लिए कितने चाहिए जीवन निर्वाह के लिए कितने चाहिए कि को बताओ जीवन निर्वाह के नाम पर दस करोड़ी को योजना बना सकता है सौ कोड़ी बना सकता है जीवन निर्वाह के लिए वास्तु तो जीवन निर्वाह के लिए देखना पड़ेगा कितने कम से चल सकता है देखना पड़ेगा है तो जीवन निर्वाह के नाम पर सौ करोड़ तो हो गया बोले इसमें जीवन क्या होगा जीवन निर्वाह के लिए और चाहिए जीवन निर्वाह के नाम पर नाम जीवन निर्वाह के लिए हम करते हैं लेकिन जीवन निर्वाह के लिए कितने चाहिए देखना चाहिए वो योजना करने की आवश्यकता नहीं जितने मिलने वाला इतने मिलेगा जितने मिल रहा संतुष्ट होना है जितने मिलता है उसमें दान क्या किया ये देखना अब इतने मिला इतना आया तो हमने क्या किया संपत्ति क्या कमाया कमाया संपत्ति क्या है रुपया इकट्ठी कर योजना बना करके जमा कर रख दिया ये संपत्ति नहीं कमाया संपत्ति कमाया जो कुछ दिया है यज्ञ दान क्या दान किया तो ही कमाया अपने संपत्ति में आ गया जैसे अपने संपत्ति लेकर के जमा कर दिया तो मेरे इतने जमा हो गया फिक्स डिपोजिट हो गया इसी वान किया तो ये गुप्त फिक्स डिपोजिट हो गया ये जिसको लेकर जाना है ये एपीडी लेकर नहीं जाना है दूसरे फिर डिपोजिटे रुपता दान वो रखना है वो संपत्ति साथ में जाने वाला नहीं तो योजना में तो करते करते समाप्त नहीं होता है असो मया अतः शत्रु असोमयाहत हत शत्रु अन हनिषे चापरा ईश्वरो हम भोगी ईश्वरो हमहम भोगी सिद्धोह बलवां सुखी सिद्धो हम बलवान्खी असोमया हत शत्रु चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सुखी इसको श्लोक पहले पूर्व श्लोक बोला इधमया लब्धम विधम प्राप्त मनोरथम विधम इदम अभी भविष्य पुनर्धनम ये दूसरा श्वको बोलना है इसमें गलत तो किसने बोला ईश्वरों हम हम ईश्वरो हम हम नहीं नहींश्वरों हम हम भोगी क्या बोलना ईश्वरों हम हम हम हम नहीं करना हमा हम पूरा है बोलो अशोक मया अशो मयाता शत्रु ईश्वरो हम हम भोगी सीधो हम बलवान सुखी अशोक शत्रु मया हत उस शत्रुओं को मैं मार दिया अतः परास्त कर लिया अथवा मेरे से बड़ा धनी था अभी मेरा आगे बढ़ गया उसको दबा दिया ये भी इस प्रकार हनी से चापराना पी अन्य कोई भी मारूंगा अन्य को मार डालूंगा अथवा अन्य को भी मैं दबा कर आके बुढ़ जाऊंगा ईश्वर हम हम भोगी मैं ईश्वर हम ईश्वर हम मैं समर्थ हूं ईश्वर हूं और अहम भोगी मैं भोग करने वाले मेरे सामने कोई नहीं है और सिद्धो हम मैं सिद्ध हूं सबसे संपन्न पुत्र पुत्र संपत्ति सब धन सम्पति सब कुछ है सब बल अरे में ही चुकी हूँ अन्य तो भूमि में बाहर है ऐसा क्या है साधु देख रहे की दे लोग खाली बैठ बैठ कर खाते हैं सहन नहीं होता है बैठे बैठ कर तो खाते हैं तुम भी बैठ कर खाओ कोई कह तुमको तो भोजन मिल जाए बैठ कर खाओ बैठ रहो बैठने सतो गा किनारे बैठ जाए मैंने हम बा... बैठ जाओ गंगा किनारे क्या है? यहां भी कहीं किसाने बैठना भी मुश्किल है लड़के लोग कहते आप आराम से बैठो <laughs> किंतु बूढ़े हो गए उनको बैठना नहीं होता जा कर दुकान में पहुंच करके व्यवसाय में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे घर में कहेंगे तुम चूपठे रहो भजन करो ये बैठ नहीं पाएंगे ऊँचू उठ करके देखेंगे क्या होता है क्या कर रहा है कौन क्या कर रहा है कुछ ना कुछ उठकते रहेंगे कितने खर्च कर दिया इतने रूपया सब्जी देख रही इतने रूपया सब्जी रहा सौ तो रूपया का सब्जी लाया हमें तो दस रूपया में हो जाता था कहेंगे आज पांच रूपया पांच रूपया सब्जी ले आया ये फल दिखाएंगे इतने रूपया हैं वो उनको स्वर्ण नहीं बताएं है कहेंगे तुम भगवान का भजन करो नहीं जप कर सकते हैं बहुत रोज सत्या बूढ़ावता वृद्धावता पर अच्छा भजन करेगी वृद्धावता में तो ये स्वर्ण नहीं होता है खर्च हिसाब कर देखते है उनके कोई मतलब नहीं है अपने भजन करो किन्तु देखेंगे पूछेंगे कितने रूपया क्या लाया आज क्या भाव हुए क्या चीजें क्या लाया कितने लाया इतने क्या जरूरत है इतने क्यों लाया ये सब बहुत अब कोई सब ब... लोग बड़े बड़े होने पर अपने हिसाब से बताएंगे पहले हम इतने रूपया में लाते थे इतने रूपया खर्च कर दिया हमेशा रोज धन कीमत बढ़ जाने से सबको लगता है बहुत खर्च कर दिया तो भी तुम्हारे काम नहीं तुम भजन कर बैठ करके बड़ा कठिन होता है भजन नहीं हो पाता है फिर जाकर के कुछ ना कुछ बोलते रहते वो कहेंगे आप उसे ऊपर बैठो भजन करो भजन कहा होगा वहां तो दिमाग है, कितने लाया एक बार देखना पड़ेगा सब्जी ले आने के बाद एक बार देखना पड़ेगा क्या क्या लाया इतने क्यों लाया पर एक सब्जी कितने बहुत जन जाते हैं। ये अन्य लोग क्या है अन्य लोग भूमि में भार है हमी जानते, हमी हम ही जानते हम ही सुखी हम बलवान हम बुद्धिमान वो लोग कुछ लोग जो खर्चा करके भोग करके है ना कहेंगे ये लोग धन कमाते हैं किन्तु तो भोग करना नहीं जानते है। पुरानी परम्परा लोग है ना धन तो कमाते हैं भोग करना नहीं जानते हम भोग करना जानते हैं और तो अधिको जानते हैं कि लोन लेकर ही भोग करते है और बुद्धिमान है ना <mutant दोन्तितितितिति> जब भोग करने का अभ्यास हो जाता है ना बुद्धिमान हो जाते हैं फिर रूपया नहीं कमाते क्या करेंगे लोन लेने भी मिल जाता है सब लोग के पास गाड़ी है अपने पास रूपया नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी गाड़ी मिल जाती है बाबू दा, दादा दा, के मकान को देखा कर गाड़ी ले लेंगे ले आगे खर्च करने के लिए नहीं तेरह करने के लिए नहीं तो लोन लेकर ले ले यही बड़ बड़, बड़े मान बड़े बुद्धिमान मानते हैं श्लोक बोलो अशोक मैं शत्रु हनी नती ईश्वरो अहम अहम भोगी सिख हम बलवान सुखी आठ्योजनवास्ो भी जनवान्न कोन्योस्ति सदृशो मैया कोन्योस्ति सदृशो मैया दाया मोदीश यसे दाया मोदी ज्ञान विमोता चित्त ज्ञान विमोता आजो भी सदृशो मया विमोहिता आज्ञा में संपन्न हूं धन से अभिजाने अपने पूर्व पुरुष सात पुरुष से हमारे सो ऐसे ज्ञानी है सब कोई ज्ञानी है कोई किसी प्रकार हमारे कितने पुरुष कितने बड़े बड़े सब है nah, मेरे समान को कोई नहीं को अस्तिमा सदुर मेरे समान कौन है कोई नहीं और यक्ष याग करूंगा याग करके या धर्म करूंगा सबको दबा दूंगा पुण्य कर्म करूंगा दासिया में दान करूंगा किसको दान करेंगे नृत्य करने वाले उनको देंगे नचाएंगे घर में सामने आकर के शादी विवाह करते तो रुपया देते लोगों ने बुला करके नाच कर देख मोदी से हर्ष को प्राप्त करूंगा सब भोग करूंगा ऐसे अज्ञान से मोहित होकर के अज्ञान में भ्रांत होकर के अभिवेक विवेना विमोहिता विशेष विभिन्न प्रकार मोह को प्राप्त करेगी रुपया को बर्बाद करके अपने को मानते हम बड़े समझदार बुद्धिमान है सनमार्ग में रुपया खर्चा नहीं होगा निश्चित कर्म करके खा पी करके खिला पिला करके कितने लोग दूसरे को, को पिला करके खिला करके भी कुछ होते हैं कितने कितने सब बहुत लोग को खिला पिला करके राजनीति दल वाले कुछ लोगो अन्य लोगो बहुत कुछ करते करने वाले ये आश्रय सम्पद वाले इसे करते हैं उनका अभी काम है श्लोक बोलो आज जनवानी ओ न्योस् सदृशो मयाक्षे दायामी मोदी से ज्ञान विमोता अनेक चितभ्रांता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल सवृता मोहजाला प्रसाता काम भोगेश प्रसस्ता काम भोगेशु नर केतंती नरके विभ्रांता मोहजाला काम भोगेशु सिद्धि विभिन्न प्रकार ऐसे चित्त से इस बुद्धि होने पर दुर्बुद्धि चित्त में अलग अलग वृत्तियों के भ्रांत हो जाते हैं भ्रांते कोई निश्चय नहीं कर्तव्यकर्तव्य नहीं विपरीत निश्चय वाले विभ्रांत विशेष भ्रांत है मोह जाल से ढका गए मोहे अविवेक अज्ञान उस जाल के समान है जैसे जाल है ढाकने वाला इसे ढके गए विवेक बुद्धि ढक जाती है अत्यधिक अविवेक होने से अज्ञान से विवेक बुद्धि ढक जाती है थोड़े से जो विवेक तो बुद्धि होनी चाहिए ऐसे ढक जाती है प्रसता काम भोग काम भाष भोग प्राप्त करना विषय प्राप्त का उसमें ही लागे रहे और उससे पाप बढ़ता है पाप बढ़ने क्या होगा अशुच नरक पतनती अपवित्र नरक वितरण आदि नरक में जाते हैं यहाँ पाप कर्म करेंगे तो उनका फल उनको ही भोगना पड़ेगा आगे नरक जाते हैं हंसलो को बोलो अने तो कचित विभ्रांता मोहजाल समावृता काम भोगेशु पतंती नर के आत्मसंभाविता स्तब्धा आत्मसंभाविता स्तबा धन मन मदाता धनमदाता यजंते नाम येईस्ते यजंते नाम जे आत्मसंभाविता स्तब्धा विधि पूर्वक आत्मसंभाविता अपने आप ही अपने को बड़ा मानने वाले सत्पुरुष साधु पुरुष अच्छा नहीं मानते कि सर्वगुण संपन्न हमें अपने आप अपने को बड़ा मानते अन्य लोग को ही माने नहीं माने कि हम बड़े समझदार हैं इतना आगे बढ़ जाते हैं तो ना कोई सत महापुरुष कुछ गए न पिता माता कुछ जानते हैं उनसे मैं अधिक समझदारू जब अपने पिता माता दादा दादी उनसे भी समाचार समझ लेते बाकी दूसरे कोई कौन को जानता है अपने आप सम्भ तो बड़े बहुत श्रेष्ठ हमें स्तब्ध है फिर किसके लिए प्रति नम्र नहीं होते अब घमंड हो जाता है धन मान मदान्यता धन के निमित्त मान अरे मद मक्त हो जाते धन से के मद अत्यधिक हस्व से मक्त हो जाते हैं जिसे दूसरे की अवज्ञा दे किसी को नहीं मानते इससे युक्त होकरेंगे धन मान मदर से युक्त होकर और यज्ञों का भी करते हैं तो यजन थे नाम यज्ञ यज्ञ नाम मात्र यज्ञ पुण्य कर्म करते नाम मात्र श्रद्धा नहीं और उ, को उद्देश्य है कि हम दिखाएंगे हम भी बड़े धार्मिक दूसरे को दिखाने के लिए कोई धर्म करते धर्म तो वस्तु अलग है उद्देश्य अलग है परमात्मा की प्रीति के लिए और कुछ नहीं किंतु लोग देखेंगे हम इतने करते और कहीं देने स्थान पर दे नाम है मेरा नाम मैंने किया और नाम यज्ञ है करते वस्तुत तो यज्ञ नहीं है किसी ने कैसे करते दम ध्वज या प्रकट करने के हम धार्मिक है इसे बताने के लिए और यज्ञ आदि कर्म जितने शास्त्रविता कर्म विधि पूर्वक करना चाहिए जैसे विधि विधान से विधि विधान को नहीं मानकर करते कुछ लोग यज्ञ आदि करते अग्निवतः आदि करते लकड़ी जला करके सब मिल करके बड़ा स्वाहा को, को गीत डालो जो कर्म होना चाहे जो अधिकारी है उसको करना चाहिए मंत्र बोलने के अधिकारी कौन है कौन मंत्र क्या बोल सकता है किस प्रकार कर्म करना चाहिए इसको नहीं जानकर के खाली लकड़ी जलाये सब लोग मिलो उसमें स्वास आकर गीत डालो ये हो नहीं अविधि पूर्वक ऐसे बहुत आजकल चल रहा है विधि विधान मानो नहीं लोग खुश हो जाते हैं कि सब को मिला करके तुम भी आहुति दो सबसे ब्राह्मण और पंडित आहुति देकर करते अभी ये तो बहुत अच्छा है कि सब को अभी एक साथ बढ़ जाओ स्व आहुति दो वो जो शुद्ध शुद्ध खाया क्योंकि क्या क्या क्या करता है वो विचार कोई नहीं सब बढ़ जाओ आ, लेकर सब आहुति दो सब तरह से सब लोग को खुश होते हम भी आगे करते हैं अविधिपूर्वक विधि पूर्वक होना चाहिए अविधि पूर्वक जो होता है ऐसे ही आसू संपद वाले ऐसे करते हैं लोग उसको खुश होकर के चलते आगे बढ़ते हैं ब्राह्मण बुला करके ब्राह्मण जो मंत्र बोलता है जो मंत्र बोलना चाहे जहां बोलना चाहे मंत्र बोल करके कर्म होता है ब्राह्मण यदि बोल करता है वो प्रतिनिधि बनता है आपका दक्षिणा देकर करके आप के वो कर्म करेगा फल आपके लिए मिलेगा आप खाली घी डाल देने से योग्य हो जाएगी या नहीं लकड़ी जलाकर घी डाल दिया वो नहीं होता है जैसे शास्त्र भी तो कर्म ऐसे करना चाहिए शास्त्र में स्मृतियों के द्वारा मुनुन बुलाया नियमों उसे नियम है विधि किन्तु जो अफसर संपद वाले दम्ब से करते है पूर्वक करते हैं वही ज्यादा लोक में विख्यात हो जाते हैं श्रो के बोलो आत्म संभाविता यजंत नाम यज्ञ दम्बे नवकम अहंकार बलं दर्प अहंकार बलम दर्प काम क्रोधं संचिता काम क्रोधं संचिता मात्मेहु प्रद्विशनोभ्यसूय प्रद्विशनभ्यसूयका अहंकार बलम दर्प काम क्रोधमचिता संतो भूय कहा अहंकार संस्थित अहंकार अहंकारनम अपने में कुछ गुना हो सकता है अगुणा नहीं हो करके आरोपित तो करते हैं गुना है गुना नहीं हो तभी तो आरोप करने के लिए कोई आपत्ति है नहीं होने पर कोई आरोप कर सकता है कर सकता है आरोपित तो गुणा लेकर के हमें बहुत बड़े हैं अपने को बहुत बड़ा मानते है अहंकार ये जो अहंकार भ्रांति है ये मूल सारे दोष का मूल अहंकार जितना अधिक होता है सारे अनर्थ होता है पतन का कारण किसी मार्ग में कोई जलता है तो अपने को बड़ा मानने लगा गया पतन हो गया थोड़े भक्ति करना शुरू किया अहंकार बढ़ गया मैं बड़ा भक्ता हूं थोड़े सात्र चिंतन करे मैं बड़ा विद्वान हूं थोड़े अभ्यास किया तो मैं ज्ञानी हूं ये यदि भावना आ जाए तो अहंकार हो गया तो पतन हो जाता है कोई थोड़े पढ़ता है बच्चा थोड़ा अच्छा पढ़ने लगा अहंकार हो गया मैं बच पढ़ता हूं जहां कहा अहंकार आया सारे अनर्थ शुरू हो जाता है उसको आशित होकर तो के आगे बलम बलत है दूसरे को दबाने के लिए काम राग से युक्त बनो पाप युतो एक बल होता है जो अन्य की रक्षा करे शरीर समर्थ है बल है और एक बल होता है दूसरे को कष्ट देना दर्प दर्प है जिससे अधिक दर्प होने के कारण धर्म को अतिक्रम कर लेता है दोष विषय से घमंड दर्पम, काम, काम है इच्छा है क्रोध है कोप है दूसरे को अनिष्ट करने के लिए काम है विषय विषय की इच्छा स्त्री आदि विषय की इच्छा भोग करने की इच्छा इसमें आश्रित होकर के माम प्रद्युसंत मेरा ही देश करते हैं परमात्मा कहा है कहा है परमात्मा जल्दी बोरो जो दैवी संपदा युक्त पुरुष है उसमें है अन्य पुरुष में भगवान कहते आत्म परदेश अपने देह में परदेह में आत्म आत्मपरदेसु महाप्रदुषंत मैं सर्वत्र हूं ईश्वर अपने देह में हूं परदेय में हूं सारे बुद्धि के, के कर्म के साक्षी रूप में हूं अपने कर्मों क्या करता है क्या चिंतन करता है परमात्मा को मालूम है परमात्मा साक्षी रूप से अन्य शरीर में जो करता है उसके भी साक्षी है तो ये जो निषिद्ध कर्म करने वाले परमात्मा का द्वेष करते हैं। देखो यहां कहते भगवान माम आत्म परदेश प्रदेश तो करते द्वेष कैसे करते हैं? सबसे बड़ा द्वेष है मेरे शासनों को अतिक्रम करना प्रदेश स्मृति ममे वागी वेद में स्मृति में जो कहा गया ईश्वर की आज्ञा है ईश्वर की आज्ञा ईश्वर जो उपदेश करते उसको अतिक्रम करने वाले द्वेषा नहीं हुआ इससे बड़ा द्वेष है ये देश का भगवान भाषा आदा करते है सबको कैसे करते है मत शासन अतिवर्तीत हम मेरे शासन मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते है ये द्वेष है जो शास्त्र में कहा गया उसी के अनुसार करना चाहिए बुद्धिमान देखकर कि इसमें क्यों हम करेंगे शास्त्र क्या हो गया कौन से क्या हो गया हम नहीं मानते बात हम नहीं मानते कह कर करके श्रुति स्मृति में जो आज्ञा है परमात्मा की उसका अतिक्रम करना प्रद्वेश और अभ्यसुका गुण सनमार्ग में कोई चल रहा है सद्गुण संपन्न है उसको सहन नहीं करके उसमें दोष निकालते सनमार्ग में कोई चलता है साधन भजन करता है दान आदि करता है उसमें दोष निकाल करके उसकी निंदा करने वाले किसी प्रकार कोई मंदिर में जाता है सुबह सुबह कहेंगे देखो कितने मूर्ख है अभी सुबह सुबह उठकर पाप है ना मंदिर क्यों जाते हैं अभी पाप कर्म को नष्ट करने के लिए उपवास करते किस लिए पाप कर, करते इसलिए दान करते दान किस लिए करते लोगों को दिखाने के लिए नहीं तो नाम कमाने के लिए और कुछ पूजा पाठ मंत्र जब करते देखो सुबह थोड़ा सोने भी नहीं देते सुबह उठ करके घर में कोई उठ कर स्नान आदि करके भगवान का आज कुछ करेगा थोड़ा चल तो कभी पूजा कर ले आरती कर दे घंटे लगा ये जो लोग सोते रहेंगे दस ग्यारह बजे तक उनको बिकन होता ना नहीं कोई सुबह उठ करके पूजा पाठ करे दीप जलाये धीप लगाए आरती किया पूजा किया भगवान का नाम लिया तो उनको बड़ा कष्ट होता है तो ये सब विभिन्न प्रकार श्रुति श्रुति स्वयं तो उल्लंघन करते हैं। और कोई सनमार्ग में चलता है तो उसमें भी दोष देखते शहन नहीं कर पाते उसकी निंदा करते हैं, उसको कष्ट देते हैं। सोच वो क्या चलाते उठ करके थोड़ी तो शांति से अब चलते फिरते घंटी क्यों लगाया हम स्वयेंगे कितने बजे तक आठ न दस बजे तक छुट्टी है आज ऐसे तो कोई नहीं तो और भगवान का भजन करने के लिए के लिए समय नहीं मिलेगा रात को नौ बजे जाएंगे घूमने के लिए नौ बजे के बाद बाहर जाएंगे किसको मिलना है आएंगे 11 12 एक दो सोएंगे देर उठेंगे कब उठेंगे उसके अनुसार ये तो असुर असुरपदे है परमात्मा का व्यस करते हैं ऐसे कर्म जो करेगा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा इसलिए अभी समय अनुपर मानते हैं कुछ लोग पहले तो कुछ नहीं मानते जब मानने का समय आता है उसे मानने का समय आ आएगा <laughs> करने का नहीं आता है मानते समय करना चाहते करने का समय नहीं रहा जब करने का समय उसका नहीं मानते जीवन बर्बाद हो जाता है जो परंपरा है पिता माता, पर, माता पिता मह पितामह जो पर, परंपरा उसी परंपरा श्रद्धा के साथ गुरुजन के इतने भी यदि कोई नहीं माने माता पिता के आगे इसको पारणन नहीं कर पाए उसका कल्याण कैसे होगा अपने शास्त्रीय परंपरा पहले माता पिता गुरु होते हैं उनके उसके बाद फिर गुरु के पास जाएंगे उसके बाद शास्त्र चिंतन करेंगे जो उसके भी उल्लंघन कर दे बाकी सदा भक्तिथ से स्नेहा क्या होगा जो शास्त्रीय कुछ मत माता पिता बताने पर यदि बच्चा उस मार्ग में नहीं चल पाए अथवा कोई यदि अपने बच्चों को सन्मार्ग में नहीं चला पाया धन संपत्ति सम्पत्ति घड़ी दे, दे दिया उसका उपकार कर दिया नहीं सबसे बड़ा उपकार है बच्चे को के में लगाना बहुत लोग दोष देते हैं कि आजकल बच्चे नहीं मानते हैं कितने बार आज के लिए पिता माता नहीं मनाते है आज पिता माता बच्चे को इतने प्यार करके शुरू से इसे बना देते हैं जब मिट्टी घड़ा कच्चा है ना कुलाल उसको ठीक करता है और सूख गया पक गया उसके बाद टोको तो फट जाता है जब बच्चा छोटा है उस समय तो सिखाएंगे नहीं अब बड़ा होने पर सिखता नहीं कहता हमारी बात नहीं मानते नहीं मानते क्यों तो आप तो उनकी बात मान देते हो वो यदि आपकी बात नहीं मानते आप उनकी बात क्यों मानते हो आजकल लोग सबसे बड़ा है अपने बच्चे को इस मार्ग में लगाना यही पहले से सिखाना नहीं तो अंत में इस में लगाना ये उपकार है ये यदि उपकार नहीं कर पाए तो ये उपकार अन्य उपकार कुछ नहीं है शुक्ति सु अब क्या करना होता है परमात्मा कहते मेरा द्वेश मैं सन्मार्ग में तिर वाले गुण सहन नहीं करते असुरपद ही इसका वर्जाने के लिए भगवान कहते श्लोक बोलो अहंकारं बलं दर्पं कामं अहमकार बलम दामम क्रोधम चंसिता मर देश करने वाले हुए मेरे शासन का अतिक्रम करने वाले शास्त्र में भी तिद्वान तो को अतिक्रम करने वाले परमात्मा का द्वेष करते हैं तो उनको क्या फल मिलता है दिशत क्रूरा तान हम दिवशत कूरा संसारु नाधमा संसार न राधमा क्षिम्यजस्र मशुभा क्षिम्यजस मनुषा नासुरीशोनिषु नासुरी सेवोनिषु नान हम दिषद क्रूरा श्रीपा शुक्ला अहम तान द्विशत क्रूरान संसारिश नाधमान जो द्वेष करने वाले मेरे शासन को अतिक्रम करने वाले श्रुति स्मृति विहित को अतिक्रम करके निषिद्ध कर्म करने वाले नहीं मानने वाले मेरा द्वेष करने वाले वो नाधमा संसार में नर में अधम निकृष्ट है, है क्रूर है क्रूर कर्म करने वाले उनको अजस्रम अशुभन आसुरी से वो निश्चित छिपा नहीं वो अशुभ अशुभ कर्म करने वाले अशुभ निश्चय वाले उनको आसुरी जन्म में बार बार डालता हूँ निरंतर आसुरी योनि क्या है असुर जैसे कर्म करने वाले वो सर्प विश्व व्याघरादि के जन्म में उनको बार बार डालते है जो केवल सर्प विश्वादी नाम ले लिया जो दूसरे कीड़े मकोड़ी कोई पक्षी होते मछली आदि है कितने जानवर है कीड़े मकोड़े खाने वाले या आशुरी जो आ जाते हैं हिंसा करने वाले उनमें ही डालता हूं क्योंकि जो क्रूर कर्म करने वाले उन्हें मनुष्य जन्म में मन करके क्रूर कर कर, कर्म करना मनुष्य जन्म मन कर जो धर्म नहीं कर पाया तो उनको लेकर के उसी तरह जन्म में डालते अशुभ कर्म क्रूर कर्म करो तुम्हारे काम हो क्रूर कर्म की है तुम्हारे पेट भरेगा नहीं ऐसे कितने कीड़े मकोड़े होते है देखा है गंगा जी कौ कुछ पक्षी दिन भर डुबक डूब करके मछली मिलेगा तो खाएगा बगुरा जैसे होता है ऐसे कितने होते पक्षी पानी में डुबक करेंगे डुब डुब करके करके के निकला दिन भर डूबते उतरते डूबते उतरते कभी मछली मिल गया तो खाएंगे वही उनका काम है और अब हार कुछ नहीं खाना और कुछ होते कीड़े खाने वाले पक्षी चिड़िया भी कुछ होते कीड़े खाते है इस प्रकार से तो वही क्रूर कर्म उनका है इसमें बार बार में डालता हूँ भगवान कहते हैं जो क्रूर कर्म करने वाले नराध मैं उनको ऐसे जन्म में, में देता हूँ जो सन्मार्ग वाले को देश करने वाले अरे मेरे अतिक्रम आज्ञा का अतिक्रम करने वाले देश करने वाले उनको ऐसे जन्म में मैं देता हूँ बार बार निरंतर श्लोक बोलो संसारा धमा शिपा शुभा सुषि से आसुरी योनिना आसुरी योनिना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी मूढ़ा जन्म जन्मनी माम्यव कौतेय माप्येय ततो तथो यांतो गति आसुरी यो निपन्ना जन्मनि तो जन्मनि माम आसूर्य को प्राप्त किया हुआ मूढ़ा मोहग्रस्त विवेक लोग जन्मनि जन्मनि प्रति जन्म में तमोगुण युक्त जोन में प्राप्त करके भटक रहते हैं। माम अप्राप्य वो मुझे प्राप्त नहीं करते हैं। मुझे क्या प्राप्त करेगा मेरे प्राप्ति के लिए जो मार्ग उसी मार्ग को भी प्राप्त नहीं कर पाते परमात्मा प्राप्ति करने के, के पहले परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट मार्ग साधु मार्ग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जीवन में कम से कम यदि इतने कर ले निषिद्ध कर्म छोड़ करके मार्ग में चलना शुरू कर दिया तो भी बहुत बड़ा काम हो गया पशु पक्षी जैसे सब को इस विषय के पीछे भागना स्वाभाविक है अशास्त्रीय प्रवृति तो होती है थोड़े समझ करके कम से कम सन्मार्ग साधु साधास्त्र में प्राम बुद्धि जैसे विधान किया गया जैसे साधु मार्ग उचित सनमार्ग उसे मार्ग में थोड़ा चलना शुरू कर दे निश्चय कर ले कि यही हमारा उचित मार्ग है इसी मार्ग में चलना है इतने कर लिया तो बड़ी बात है और जो आसूरी होने में मुझे परमात्मा क्या प्राप्त करेंगे मुझे प्राप्ति के लिए जो मार्ग वो को भी नहीं प्राप्त कर सकते मार्ग सुनने या नहीं सुनने पर श्रद्धा नहीं होगा श्रद्धा प्रभुत्व नहीं होगी और जब प्रभु होना चाहेंगे उस समय कर्तव्य कुछ नहीं नहीं कर पाएंगे वृद्ध स्थाव चिंता मग्न परे ब्रह्म को भी नग्न भगवान वास ने कहा वृद्ध होने पर चिंता बहुत बढ़ जाती है ब्रह्मचिंतन परमात्मा चिंतन कहाँ होगा जब समय उसमें नहीं कर पाते आगे नहीं हो पाता है जनम नहीं मुड़ा मान अप्राप एव तानती आदमागति उसका निकष्ट गति को जाते हैं न जाएंगे, जायेंगे नीचा प्राप्त करेंगे किड़े मकड़े प्राप्त करेंगे ऐसा सुर जो पूरा जन्म बार बार बार उसमें जाते हैं श्वे को बोलो हाँ यो नोड़ा जनमनी जनमनी माम गे तत्म गति जितने आसुरी संपद है सबका मूल संक्षेप से कहते हैं जिसका परिहार करना चाहिए मुख्य को सामान्य व्यक्ति को ये समझे सोचे दो सपना देखे त्रिविधं नरक से त्रिविधं त्रिविधम नरक से द्वारंग ना द्वारं महात्म द्वारा महात्मा काम क्रोधस तथा लोभस काम त्रिविधं तस्मेत्यजेत तस्मदेत्रिविधम नरक कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मदेश नरक नरकस्य इदं त्रिविधं द्वार नरक के तीन प्रकार द्वार बताएंगे क्या करते हो आत्मन आसन आत्मा को नष्ट करने वाले जिस द्वार में प्रवेश करते ही तीन प्रकार द्वार उसमें प्रवेश करते ही आत्मा नष्ट हो जाता है आत्मा नष्ट हो जाते का अर्थ तो जीव किसी पुरुषार्थ के लिए योग्य नहीं होता है जो कुछ पुरुषार्थ नहीं कर पाता है तो गया नष्ट हो गया यही नाश है ये तीन द्वार में किसी द्वार को थोड़ा प्रवेश होते हुए ही जीव जीवात्मा पुरुषार्थ नहीं कर पाता है नष्ट हो जाता है जब पुरुषार्थ नहीं कर पाता है उसका जीवन रहना नहीं रहना बराबर है मर जाए तो कम से कम पाप नहीं करेगा जीवन रहेगा तो पुण्य नहीं करेगा तो पाप तो करेगा ही ये तीन द्वार में किसी द्वार में थोड़े प्रवेश होते है नष्ट हो जाता है ये आत्मन ना अपने को नाश करने वाले द्वार कितने द्वार तीन प्रकार किसका द्वारा नरक का द्वार ओ नरक तब तो पह जायेगा य ये कोई खेलते है ना क्या क्या खेलते है उ, डालते है साफ सीढ़िया सांप सीढ़ी सीढ़ी में ऊपर जाएंगे सांप हो तो नीचे चला गया इसी प्रकार क्या ही मनुष्य जन प्राप्त किया कितने हजार करोड़ कहां कहा भटक भटक करके अभी उसमें पाप कर्म क्या फिर जाकर खेले मकोड़े फिर भटको क्या है तीन प्रकार द्वारा अभी नहीं बताया प्रसिद्ध है काम क्रोध तथा लोभ काम क्रोध लोग इतनी नहीं काम तो इच्छा है विभिन्न प्रकार की इच्छा है जितनी इच्छा करेंगे सब नहीं मिलता है नहीं मिलता है कुछ कोई थोड़ा विरोध होगा प्रतिबंध हो गया था क्रोध हो जाएगा कोई प्रतिबंध नहीं हो तो भी क्रोध होता है चाहते कुछ नहीं मिला तो क्रोध अब हमको नहीं मिला देखे दूसरे को मिलता है तो क्रोध होता है उसके कोई चाहता है बहुत कुछ प्राप्त करना उसको नहीं मिला दूसरे को मिल गया करोड़ोपति बनना चाहते अपने पास धन आया दूसरे किसके पास धन आ गया उसकी क्या गलती है आपके पास धन आया दूसरे को धन आ गया तो आपका वो क्या बिगड़ा किंतु उसके प्रति क्रोध होता है वो क्यों उसके पास आ गया वो मेरे से छोटा है मेरे से आगे बन गया तो उसके कर्म फल ऐसे पुण्य कर्म का फल उसको प्राप्त होगा किन्तु क्रोध होता है और जब ये मौका मिले तो उसको फिर भी करना है और लोभ लोभ जितने मिला और धन पर धर्म को लेने की इच्छा। जितने हो जाए लोग कभी उसमें से कम सहन नहीं होगा धन बढ़ाने के लिए कमाने के लिए बहुत चाहते हैं। धन कमाना तो कठिन है किंतु पुण्य से प्राप्त होता है जितने पुण्य क्या उसके अनुसार धन मिलेगा अच्छा धन मिलने के बाद पुण्य पुण्यकर्म आपको धन दे कर समाप्त हो गया और पुण्यकर्म से धन आपके पास आया धन को छोड़कर चला गया क्या हुआ लाभ पुण्यकर्म कहले किया था जिस पुण्य कर्म के फल रूप से धन आपके हाथ पर आया और जो मर जाता है कितने धन लेके जाता है वो पुण्य कर्म के फल धन के हाथ छोड़कर चला गया अर्थात तो कर्म उसका क्या फल दिया अभी धन कर्म किया तो धन आया धन आया तो पुण्य कर्म करना चाहिए धन से परमात्मा की प्राप्ति होती है धन से पुण्यकर्म निष्काम दान आदि अरे परमात्मा प्राप्ति होती इसलिए धन जो पास में आया पुण्य पुण्यकर्म का फल समझ करके उसे अधिक पुण्य कर्म करे नहीं तो यही छोड़कर चला गया तो मोहम्मद तो करके मेरे मेरे बच्चे मेरे समझ करके इकट्ठी करके छोड़कर चला गया तो पुण्य पुण्यकर्म का फल बर्बाद कर गया लेकर नहीं गया लेकर गए थे कोई भोग करके बर्बाद किया कोई छोड़कर चला गया कोई धन सम्पत्ति पुण्यकर्म से धन सम्पत्ति आया कोई बर्बाद करके निषिद्ध कर्म करके खा पी कर नष्ट किया कर, पाप करके गया कोई निषिद्ध कर्म नहीं किया पाप नहीं किया कि छोड़ छोड़कर चला गया किसको लाभ हुआ ज्यादा लाभ धन को हुआ लाभ नहीं हुआ और जो निषिद्ध कर्म क्या पाप लेकर गया और ये जो निषिद्ध कर्म नहीं किया पुण्य कर्म को छोड़कर चला गया पुण्य कर्म लाए धन अपने पास आया छोड़ दिया और कोई उसके सनमार्ग में लगाया तो पुण्य कर्म कमाया कम धन प्राप्त करने पर भी पुण्यकर्म कर सकता है और अधिक दान कर सकता है जो हिसाब होता है ना कम धन प्राप्त करने वाले भी अधिक दान कर सकता है या अधिक दान कमाने से अधिक दान होता है अधिक रूपयान से अधिक दान होता है अधिक दान कम रूपया वाले भी कर सकते है उसको एक हजार देता है तो एक दस हजार कमाने वाले एक हजार देते हैं तो इसका दान अधिक हो गया ये तीनों को क्या क्यों बता दे तस्माते त्रय त्यजेद काम क्रोध क्रोध लो तीनों को छोड़े एक साथ नहीं छोड़ता है किंतु तो थोड़े थोड़े विचार करके त्याग करना पड़ता है छोड़ना चाहिए इसलो को बोलो द्वारत्म काम ग्रोदस तथा लो बस इसी का त्याग करने से क्या लाभ है आगे बताते हैं ए तेर विमुक्त कौनते ये तैर्मुक्त कौनतेय तमो द्वार स्थिति भी नर तमो द्वार स्त्र आचरत्यात्मन श्रेयस आचरत्यात्मना तात्म श्रेयस ततो याति पर गति तथो यांग गति मुक्त पहुँचे तमो द्वार आचार्य आत्म श्रेयस तथो याति पराम गति ही त्रिभी तमो द्वारे विमुक्त ये तीन हो द्वार किसके द्वारा बताया था नर का द्वार नरक को तमो द्वारा बताया अज्ञान नरक दुख द्वारा मोहात्म द्वार होकर जो काम क्रोध लोग तीनों से रहित तो हो जाए क्योंकि नरक का द्वार ही इसे रहित तो होने से नर आचरित से तभी अपना कल्याण करेगा तीनों दोष से रहित तो होने पर तीनों द्वार से छोड़ करके उसी द्वार में गया तो गया नीचे गिर जाएगा उसे रहित तो बचे नहीं आचरित आत्मा न कल्याण कर करता है तो प्रतिबंध काम क्रोध लोग काम करो क्रोध लोगो प्रतिबंध हट गया तो तभी कल्याण कर सता कर है करता है तब ही तो आती परामगति और श्रेय मार्ग में चलना शुरू कर दिया तो परामगति मुख्य को कर प्राप्त करता है एक बार शुरू कर दिया मार्ग में चलना तो मुखिया को प्राप्त कर लिया परमात्मा आगे उद्वार करने के चाहते हैं वो उठा कर बैठे जगन्नाथ का दर्शन किया ऐसे कर रखे आओ थे चुका हाथी चक्कर रखें परमात्मा तो हमेशा ही चाहते हैं थोड़ा उसको छोड़ कर आओ तो परमात्मा ले लेते हैं मोक्ष प्राप्त कर लेता है ले बोलो बोलोमुक्त कौतेमोदीर नचार न श्रेय तथो या पर तो सब जितने कहा कि असुर संपत्ति छोड़ना अस्य कल्याण मार्ग आचरण करना इसमें कारण तो शास्त्र ही शास्त्र प्रमाण से दोनों क्या जा सकता है यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य शास्त्र विधि मुस्तृज वर्तते काम कारत वर्तते काम कारत न स सिद्धि न सिद्धि वापनोती न सुखं न परांगति न सुखम न पारंगति यह शास्त्र विधि मृत्य वर् काम कारत न सिद्धि न सुखम न पराम गति जो शास्त्र विधि को छोड़ करके शास्त्र विधान को मानता नहीं शास्त्र में कहा गया वेद में स्मृति में कहा गया ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके ज्ञान को छोड़ देता है उसमें श्रद्धा नहीं वो यह क्या है वो क्या बताया उनको मालूम है वर्त थे काम कारत जैसी इच्छा है इच्छा पूर्वक इच्छा पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है न सर सिद्धि मा बाप प्रति सिद्धि हो गया क्या प्राप्त करेगा काम से प्रेरित होकर के जो प्रयत्न करता है पुरुषार्थ योग्यता को प्राप्त नहीं करता है पुरुषार्थ करने के लिए योग्यता नहीं अंतगुण शुद्धि नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकता है नामगत ना परामगति पराम स्वर्ग अथवा मुख्य तो प्रश्न नहीं स्वर्ग ही प्राप्त नहीं करता है स्वर्ग प्राप्त करने वाले भी शास्त्रीय मार्ग पर चलेंगे यज्ञ आदि करेंगे सात्विक कर्म करेंगे तब स्वर्ग प्राप्त करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए सत्कर्म करना होता है पुण्य कर्म तो भी संपद वाले उसको प्राप्त नहीं करते जो पहले पुण्य कर्म किया था जिसके कारण धन संपत्ति अभी प्राप्त होगी आगे अशु संपद वाले नर्क जायेंगे दुर्गति को प्राप्त करते हैं शोक बोलो यह शास्त्र विधि वर्तते काम कार नीतिम्वानोति न सुखम न परांगति तस्त्र प्रमाणते तस्च्छा प्रमाण कार्य कार्या्य व्यवस्थित तो। व्यवस्थिता तो। शास्त्र विधानोस्त्र विधानो कर्म कर तुम्हिहार हसी कर्म कर तुम हसी सच्चा कार्या, कार्या शास्त्र प्रमाण के कार्या विधानोक्तम कर्म कर तुम्हें हर हसी तस्म प्रमाणम शास्त्र प्रमाण ज्ञान का साधन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निश्चय के लिए व्यवस्था के लिए कार्यकार्य व्यवस्थित हो कार्य कर्तव्य कार्य नहीं करना ऐसी व्यवस्था निश्चय करने के लिए परमाणु शास्त्र है शास्त्र से ज्ञान होगा उसको शास्त्र से समझ करके अपने कर्तव्य करना है ज्ञातवा शास्त्र विधान उत्तम शास्त्र विधान जो कहा गया शास्त्र के द्वारा इसको जान करके कर्म करतारसी कर्म करना है अपने बुद्धिमता नहीं शास्त्र विधि समझ करके शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे करे कर्म जो कर्तव्य जो कर्म किसके लिए जो कहा गया वही कर्म करना चाहिए यही अपने बुद्धि से नहीं भगवान नहीं करते मेरे वाक्य मानो शास्त्र ही प्रमाणिक तो है वेद तो अनादि है वेद के रचना भी भगवान नहीं करते और वेद के अनुसार मुनि ऋषियों को कुछ स्मृति बनाए जो बनाये उनकी कृपा तपस्या करके बनाते हैं संसार में अवज्ञानिक उद्वार के लिए व्यासादी सब वो अवतारी पुरुष होते हैं अवतारी पुरुष होते हैं वो विधान करते हैं शास्त्र जो कहा गया वही प्रमाण है अलग अलग कोई कहेगा हमारा अनुभव अनुभव प्रमाण नहीं अनुभव तो भ्रम भी हो सकता है इसलिए शास्त्र प्रमाण मान करके जैसे कहा गया ऐसे करना है वही मानकर शास्त्रीय मार्ग पर चलना वही अपना परम कर्तव्य है एक बार शास्त्र में श्रद्धा करके शास्त्रीय मार्ग कर पर चलना शुरू कर दे तो परमात्मा रक्षा करते ही भगवान कहते अंत तो में शास्त्र विधान जैसे कहा गया जान करके तुम कर्म करो करना चाहिए हाँ, श्लोक बोलो तस्मा शास्त्र प्रमाण से कार्य कार्य व्यवस्थित होस्त्र विधानोक्त कर्म करते हसी ओत्सदी ओम गीता तत्सदीतिमदवदीता उपनिष्सु श्रीमद्भगवद्गीता उपनिष्सु ब्रह्म विद्या विद्याजुन संवाद श्रीकृष्ण संवाद दवासुरपद विभाग योगो देवासुरपद विभाग नाम नाम ओम शन्नो ओ नो मित्रु शो भव शन इंद्र विष्णु शिषुरक्रम नमो ब्रह्मे नमस्ते वायु प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं वाय प्रत्यक्ष ब्रह्मासीम प्रत्यक्ष तद्वक्ता तदी आवे आवे ओम शांति शांति शातिशाशा